ओम। सहना वो सहन भुन सह वीक तेजस्वी नवधीतमस्त मा विषावि ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओं शाति शाति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के ग्यारहवें मंत्र की चर्चा हो रही थी कामस्य कामश्याप्तिम जगत प्रतिष्ठान इत्यादि मूल मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं यमराज जी नचिकेता की स्तुति के लिए यमराज को नचिकेता को कह रहे हैं कि संसार का जो अधिपति है हिरन्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ भाव में भी अनित्यतादि दोषों को देख करके तुमने त्याग कर दिया हिरण्यगर्भ पद का भी साधक अवस्था की तुलना यदि मेरे तथा तुम्हारे करें तो साधक अवस्था में तुम्हारा जैसा विवेक मेरे में नहीं है ऐसा यम राज्य कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्र में बताया कि मैं ये जानता था कि जो ध्रुव वस्तु हैं अमृतत्व वह अध्रुव अनित्य साधनों से प्राप्त नहीं होता मोक्ष नास्ती अकृत कृतेन लेकिन यह फल पर्यवसायी विवेक साधक अवस्था में मेरे अंदर नहीं था एक प्रकार से शब्दार्थ बोध मात्र था कि अनित्य साधनों से नित्य अमृत अमृतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता न ध्रुव प्राप्यते ही ध्रुव तत्व ये मैं जानता हूं साधक अवस्था में जानता था का मतलब आपात विवेक था मेरा साधन चतुष्टय में जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है वह वैराग्य का प्रयोजक विवेक मेरे अंदर नहीं था, तो तो था विवेक का अभाव होने से फिर उन्होंने कहा कि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मित्य अपेक्षित नित्य जो कर्म है उसे मैंने प्राप्त किया वह फल पर्यवसायी विवेक का अभाव होने से प्रयत्न पूर्वक याम्य पद की प्राप्ति का साधनभूत वैदिक कर्म का अनुष्ठान किया साधक अवस्था में ये सामान्य रूप से विवेक तो था आपात विवेक जिसको कहा जा सकता है आपात ज्ञान कि नित्य पदार्थ की प्राप्ति अनित्य पदार्थों से नहीं होती है ये फल परसायी विवेक न होने से मैंने प्रयत्न से याम्य पद को प्राप्त किया और याम्य पद में प्रतिष्ठित होने के बाद फिर विवेक हुआ ब्रह्मबोध हुआ वो अलग बात लेकिन साधक अवस्था में तो ये और तुम अभी साधक हो लेकिन याम्य पद से उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ पद है, उसमें भी तुम अनित्यता का दर्शन कर रहे हो दोष दर्शन कर रहे हो इसलिए उसे तुमने त्याग दिया धृत्या धीरो नचकेतोत्य नचके साक्ष इस चौथे पाद में बताया गया और उससे पूर्ववर्ती तीन पादों में वही हिरण्यगर्भ। का वर्णन है वो हिरण्य पद कैसा है कामस्य से है यानी सभी लौकिक सुखों का जिसमें पर्यवसान होता है अंतर्भाव हो जाता है तो लौकिक सुखों में सबसे उत्कृष्ट सुख हिरण्य को प्राप्त है हिरण्य से हिरण्यगर्भ के सुख से उत्कृष्ट सुख तो आत्मसुख है वो ब्रह्म ज्ञान का फल है वह अनुष्ठे साधन का फल नहीं है वो प्रमा का फल है अनुष्ठे साधनों के फल में सबसे उत्कृष्ट फल हिरण्यगर्भ को उपलब्ध सुख है और उसमें सभी लौकिक सुखों का अंतर्भाव है जिसमें अंतर्भाव है उसे कामस्याप्तिम शब्द से कहा कहा जा रहा है और वह जगत की प्रतिष्ठा है जब तक हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध है तभी तक इस संसार को स्थित रहना है संसार की स्थिति है इसलिए हिरण्यगर्भ जगत की प्रतिष्ठा है आश्रय है और वह हिरण्यगर्भ पद है क्रतु का फल क्रतु है अनुष्ठेय साधन कर्म उपासना और उसका सर्वोत्कृष्ट फल और वह अनंत है स्वार्थ में क्षय प्रत्यय है अनंत्यम में अनंतम एवं अनंत एवं अनंतम एवं अनंत एवं अनंत एव, अनंत एव, अनंत्यम इस अर्थ में ऐसा तो वो अनंत है का मतलब जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक रहने वाला है स्थायी है संसार में सबसे यदि कोई है तो हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर्भ की आयु की समाप्ति होने पर संसार की ही समाप्ति हो जाती है और अभयस्य से का अर्थ है हिरण्यगर्भ संसार में सर्वाधिपति होने से किसी अन्य से यानी सब इसके हिरण्यगर्भ के अधीन होने से जो हिरण्यगर्भ के अधीन है उन, उनसे तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं है और इसलिए हिरण्यगर्भ संसार में अभय की पराकाष्ठा है अभय से पारंभ कहा और संसार में जो सर्वोत्कृष्ट होता है उसकी निकृष्ट स्तुति करते हैं वह निकृष्ट के स्तुति का पात्र होता है इसलिए स्तोम यानि स्तुत्यम तो मनुष्यादि के द्वारा स्तोम है यानी स्तुत्य है और महत् का मतलब अणिमादि से संपन्न है और उर्गाय है यानी विस्तीर्ण गति है पूरा संसार ही में हिरण्यगर्भ का यथा कामचार है स्वातंत्र है और ऐसा हिरण्यगर्भ भाव मैं प्राप्त कर सकता हूँ यदि यमराज जी के सामने आत्मज्ञान के बदले में इसका प्रस्ताव रखूं। तो रखू समझ करके भी आत्मना प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा यानी स्थिति हिरण्यगर्भ पद में देखता हुआ भी लेकिन कहते धृत्यान धीरसन धृत्या, धीरस्थन, धीरस्थन धृत्या अत्यसाक्षी अत्यसाक्षी का कर्म है कामस्याप्तिम इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट हिरण्य गर्भभाव उसको भी तुमने त्याग दिया यदि मेरे से तुम मांगते तो मैं तुम्हें, तुम्हें जरूर देता लेकिन नहीं मांग रहे हो तो इसलिए तुम धीर हो साधक अवस्था की मेरे तुम्हारे साधक अवस्था के साथ तुलना करता हूं तो तुम में धीमत्व सिद्ध तो होता है विवेक अधिक सिद्ध होता है फल परी विवेकशाली हो अब ये जो ग्यारहवा मंत्र है इसे भाष्य में तो भषकर भगवान ने व्याख्या की है इस मंत्र की हिरण्यगर्भ के ये सब विशेषण है इस रूप में अब एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी शुद्ध ब्रह्म के ज्ञापक ये काम श्या जगत प्रतिष्ठा क्र इत्यादि पद है ये बता रहे हैं एक नंबर टिप्पणी को देखा ही होगा आप लोगों ने तो थोड़ा देख लीजिए अत्र अपरा योजना अत्र यानी इस मंत्र के विषय में जो भाष्य में व्याख्यान है वो तो है ही है लेकिन इसका ये भी एक अर्थ हो सकता है टिप्पणी कार है, जो प्रकरण से संगत है प्रकरण चल रहा है नचिकेता की स्तुति का प्रक... इसलिए प्रकृत अर्थ है नचिकेता की स्तुति और उस स्तुति के अनुरूप ही ये अर्थ भी निकलता है इस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि अत्र यम अपरा योजना कामश्याप्तिम शब्द का अर्थ करते हैं शुद्ध ब्रह्म तो अब कामश्याप्तिम शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म करने के लिए कोई श्रुति सम्मत अर्थ होना चाहिए न कामस्याप्तिम शब्द का श्रुति सम्मत शुद्ध ब्रह्म कैसे अर्थ होगा इसके लिए उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आया हुआ जो मंत्र है उसे रखते हैं टिप्पणी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता ये जो मंत्र है इस मंत्रस्थ सोष्णुते सर्वान कामान ये जो तृतीय पाद है इसके आधार पर कामस्याप्तिम शब्द का अर्थ टिप्पणी शुद्ध ब्रह्म करता है इसलिए कह रहे हैं कि सोअष्णुते सर्वान कामान इत्यादि श्रुते इत्यादि श्रुति के आधार पर कामस्यापतिम शब्द का अर्थ है मुक्ति पदम इति सप्तिमुक्ति पदम यानी मुक्ति स्वरूप मुक्ति का स्वरूप वो क्या है विशुद्धम ब्रह्म विवक्षितम वो विशुद्ध ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म कामश्याप्तिम शब्द का अर्थ निकलेगा क्योंकि जो वो निरुपाधिक ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करता है तो श्रुति ने कहा ब्रह्मविद आपनोती परम निरति से आनंद की प्राप्ति करता है और निरतिश आनंद के ही ये सब मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद तक के आनंद लेश है अंश के तरह अंश है इसलिए ये इन सब सबका अंतर्भाव वो जिसके ये सांसारिक सुख अंश के तरह अंश है उसमें हो जाता है और इसी ब्रह्मविद आपनौति परम इसकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए मंत्र ने कहा कि यो वेद निहितम गुहायाम पहले ब्रह्म का स्वरूप बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो ब्रह्मविद की परम इस सूत्र वाक्यस्थ ज्ञे ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम इन शब्दों से लक्षित और ये जो शुद्ध ब्रह्म है वो कहाँ है तो कहते गुहायां निहितम और ब्रह्मविथ शब्द का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि यो वेद निहितम गुहायाम तो ये पंच गुहा में स्थित जो ब्रह्म है जिसे ब्रह्म पुछम प्रतिष्ठा ब्राह्मण वाक्य में कहा गया वही ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है और उसको आत्मरूप से जो जानता है वह ब्रह्मविथ है सूत्र वाक्य में ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्मविद कौन है तो यो वेद निहितम गुहायाम सत्य स्वरूप ब्रह्म जो पंचकोषों के अंदर स्थित है उसका मैं के रूप में अनुभव करता है जो और आपनोति परम का अर्थ कर रहे हैं सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता ये आपनोति परम का अर्थ है का मतलब निरतिशय आनंद की प्राप्ति तो सोष्णुते सर्वान कामन तो काम है काम्यते इति काम कामा ईश्वत्पत्ति के अनुसार आनंद सुख सुख की ही सबको कामना होती है तो इसलिए सभी सुख का अंतर्भाव जिसमें है वह निरति से आनंद रूप ब्रह्म आत्मानंद ब्रह्म ज्ञानी को उपलब्ध है प्राप्त है इसलिए संसार की सारी कामनाएं उसे प्राप्त हुई है एक प्रकार से जैसे प्रजापति ने कहा कि जो आत्मज्ञ होता है उसे सभी लोग और सभी काम की प्राप्ति होती है का मतलब फिर कोई संसार अंत सुख की कामनाएं रहती ही नहीं हैं सारे निरत से आनंद में वो निहित रहते है, अंतर्भूत होता है तो सोष्णुते सर्वान कामान ये श्रुति ये बता रही हैं कि आत्मानंद के ही सभी लेश होने से उसमें सभी आनंद निहित है स्थित है इसके आधार पर कामस्याप्तिम शब्द का अर्थ निकलेगा सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म मुक्त पुरुष की जिस रूप से अवस्थिति होती है अवस्थान होता है वह ब्रह्म कामस्याप्तिम शब्द का अर्थ है अब जगत प्रतिष्ठान इसका अर्थ है जगत का अधिष्ठान जगत है यह संसार और संसार जिसमें कल्पित है जो जगत का अधिष्ठान है तो जगत प्रतिष्ठान का अर्थ कर दिया अधिष्ठानम टिप्पणी में कि जगत प्रतिष्ठान यानि अधिष्ठानम तो कौन है तो कहते तदेव जिसे काम श्याप्तिम शब्द से कहा जा रहा है वही जगत का अधिष्ठान भी है क्रतो अनंतम इसका अर्थ कर रहा है ये क्रतो अनंत्यम ये विशेषण भी शुद्ध ब्रह्म का ही है हाँ। तो अनंत्यम में पहले अंत्य शब्द का अर्थ है फल अंत्य शब्द का अर्थ फल कैसे हुआ इसके लिए अंत्य शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं इति अंत्यम ये अंत्यम शब्द की उत्पत्ति है कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होकर के रिहलोरियत एक कृत्य प्रत्यय है वो होता है कर्म अर्थ में तो इसका अर्थ निकलेगा अंत्य शब्द का बद्धत्य जो जुड़ता है संबद्ध होता है कर्म के साथ कर्म के फल के रूप में कर्म के साथ जिसका संबंध होता है कर्ता के साथ जिसका संबंध होता है कर्म के साथ साध्य के रूप में कर्ता के साथ भोग्य के रूप में जिसका संबंध होता है अंत्यते बद्यते यानी संबद्धते जिसका आ, कर्म कर्ता के साथ भोग्य के रूप में संबंध होता है तो कर्म कर्ता के साथ भोग्य के रूप में कर्म फल का संबंध होता है इसलिए अंत्य शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म फल फल ये अर्थ निकलेगा अंत्यम यानी फलम और फिर न अंत्यम अनंत्यम यह नत्पुरुष समास है पहले अंत्य शब्द का अर्थ हुआ फल और अनंत्य शब्द का अर्थ निकलेगा जो फल नहीं है किसका फल नहीं है तो कर्म का फल नहीं है क्रतु क्रतु शब्द का अर्थ है कर्म इसलिए अर्थ करते हैं कि क्र तो यज्ञादि कर्म यत न फलम हाँ तो यज्ञादि कर्मों का जो फल नहीं है उसे कहा जाता है क्रतो तो अनंत्यम का अर्थ निकलेगा जो यज्ञादि कर्मों का फल नहीं है न कर्म फल नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म फल नहीं है कर्म फल है स्वर्गादि और जो कर्म फल होता है वह अनित्य होता है इसलिए अनंत नित्य है नित्य होने से कर्म फल नहीं है क्रतो अनंत का निकला और बाकी जो पद हैं वो तो सीधे सीधे अवयश्य पारंभ से लेकर के उम तक विशुद्ध ब्रह्म में समन्वित होते हैं ये आगे कहते हैं टिप्पणी कि अभय पारम स्तोम महत् इति उमंजस एव ब्रह्मणी तो ये सब तो अभय पारम तो द्वितीयद्व भयं भवति तो द्वितीय जो भय का हेतु है वही नहीं रहता क्योंकि ये भूमा स्वरूप है ये नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणती नान्यत सब स्वभूम के अनुसार ये भूमा स्वरूप होने से अपरिचिन्न होने से द्वैत वर्जित होने से भय का निमित्त ही नहीं है हाँ हाँ इसलिए अभय से पारम है और आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुतियों के आधार पर अभय का पार निर्विशेष ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म है अभय से पारम और स्तोम यानी स्तुत्यम सर्वोत्कृष्ट यही है भी इसी की स्तुति करते हैं इसलिए जो है सबका स्तुत्य है हिरण्यगर्भ बाकी संसारी वेष्टिजीवों के स्तुत्य भले ही है लेकिन हिरण्यगर्भ के भी स्तुत्य ये ब्रह्मा है और महत भी महत है अनशय महत्ता अपरिचिन्नता और उरुगाय विस्तीर्ण गति भी यही है तो इस प्रकार इन शब्दों का लक्ष्य हुआ काम श्यातिम इत्यादि का ब्रह्म अब प्रतिष्ठां दृष्ट्वा इसका अर्थ करते हैं तद ब्रह्म आत्मनः प्रतिष्ठां दृष्ट्वा वह ब्रह्म अपनी प्रतिष्ठा देख करके निश्चित करके अपनी प्रतिष्ठा है का मतलब उसी ब्रह्म रूप से अवस्थान जो मैंने शुरू में वर मांगा है तृतीय त्रित। वर के रूप में जिस आत्मज्ञान को मांगा है वह आत। उस आत्मज्ञान का फल इस ब्रह्म रूप से अवस्थान काम श्याप्तिम जगत प्रतिष्ठान इत्यादि शब्दों से लक्षित शुद्ध ब्रह्म ही शुद्ध ब्रह्म रूप से अवस्थान उस आत्म ज्ञान से होगा ऐसा निश्चित करके ये मोक्ष है ब्रह्म रूप से अवस्थान तो इसलिए प्रतिष्ठान दृष्ट्वा का अर्थ निकलेगा अपने द्वारा वृत जो वर है आत्म ज्ञान उसके फलस्वरूप इस निर्विशेष ब्रह्म रूप से ज्ञानी का अवस्थान ये निश्चित करके तुमने क्या किया धीरह यानी ये विवेक करके नित्य वस्तु विवेक यहां तक जाता है कि आत्मज्ञान का फल ही नित्य है इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अतः शब्द का प्रयोग है ना जिस कारण से श्रुति कर्म मात्र का फल अनित्य है बता रही हैं और ब्रह्मविद आपनौति परम इत्यादि श्रुतियां ज्ञान का फल ही नित्य है करके बता रही हैं अतः इसी कारण से ज्ञान के फल को छोड़ करके दूसरा कोई नित्य ही नहीं ये निश्चय जिसको हुआ है वह अनित्य फल संसार जो हिरण्यगर्भ पर्यंत का है उसे छोड़ देगा यही वैराग्य है विवेक विवेकपूर्वक वैराग्य तो तुम्हें नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक ठीक है इसलिए क्या किया तुमने कि अपना निरतिशय रूप मोक्ष फल आत्मज्ञान से ही देख करके अत्य साक्षी यानी संसार का तुमने त्याग कर दिया सब कुछ छोड़ दिया इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है तो धृत्या ये अर्थ निकलेगा कि आत्मन प्रतिष्ठा में दृष्टा यानी आत्मन तदात्मना अवस्थिति संपाद्या निश्चित आत्मज्ञान से उस रूप से अवस्थान यानि मोक्ष ही संपादनीय है ये निश्चय करके तुमने अत्यसाक्षी हे न चिकेतस्व तुम। तुमने ये सब छोड़ दिया इसलिए क्या हुआ त्वंतु तद अत्यक्षी ऐसा लगाना तुमने तो उस सब को छोड़ दिया किसको कहते यद अहम प्राप्तवान असमी जिसको मैंने प्राप्त किया था यद अहम प्राप्तवान अस् याम्य पद को मैंने तो संसार अंतपाती मध्यम यौनी ही प्राप्त की देव यौनि सर्वोत्कृष्ट तो हिरण्यगर्भ गर्भ पद है मेरा यहीं तक विवेक था और तुम्हारा यह विवेक है पूरे संसार में अनित्यतादि दोष दर्शन यद अहम प्राप्तवान तद तव अत्यस्राक्षी ऐसा नुअ करना वो, वो अनित्य हैं जो प्राप्त किया मैंने कर्म फल के स्वरूप में एवं च पूर्व वाक्यांत आगे कहते हैं कि पूर्व वाक्य दश मंत्र है उसका जो अंतिम पद है नित्यम इसका अन्वय इधर ही कर सकते हैं वो कामस्याप्तिम इत्यादि से लक्षित जो शुद्ध ब्रह्म है वही वास्तविक निरपेक्ष नित्य हैं वह नित्यम का अर्थ सापेक्ष नित्य करना पड़ा न यदि नित्य अर्थ लेना है तो फिर उस पद को इधर लेना और शुद्ध ब्रह्म का लक्षक समझना ये कह रहे हैं एवंच एवं वाक्यांते पठितम नित्यम इति पदम एव वाक्ये ब्रह्म विशेषण अस्मि इति अस्म अश्य तो तनित्यम एक कर्मपद भविष्यति तो कहा फिर प्राप्तवान अस्मि इसका कर्म कौन होगा यमराज जी जो कह रहा है कि मैंने प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया तो कहा वहीं पर जो आनित्य पद हैं वह विशेष कर्म बन जाएगा अनित्यम प्राप्तवान अनित्य जो याम्य पद है उसको मैंने अनित्य द्रव्य से प्राप्त किया यह अर्थ निकलेगा और नैय ध्रुव ही प्राप्य ते ही ध्रुवम तत्में ध्रुवम ये सेवधि का विशेषण होने से पुलिंग होना चाहिए महनपुंसकलिंग प्रयोग है इसलिए उसका लिंग परिवर्तन करके भष्कर टिप्पणीकार कहते हैं कि ध्रुवम यानी ध्रुव सेवधिर्मोक्षो वो ध्रुव सेवधि कौन है मोक्ष वह अध्रुवयी न प्राप्य थे इति अहम् जानामि, ये जानता हूँ लेकिन ये विवेक मुझे फल पर्यवसायी नहीं था साधक अवस्था में ऐसी योजना करना अन्वय करना पूर्व मंत्र का भी ये यह यहां पर बताया गया अब भाष्य को देखिए यानी काम श्याम जगत प्रतिष्ठा इस मंत्र का जो टिप्पणी में अर्थ बताया ये भी नचिकेता की स्तुति रूप जो प्रकृत अर्थ है उसके अनुरूप ही अर्थ निकला इस मंत्र का टिप्पणी में अब भाष्य को देखिए कामस्याप्तिम समाप्तिम सर्वे परिसमाप्ता इसमें अत्र शब्द से किसको लेना है तो वो गर्भ पद को समझना इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कहते हैं त्र ही सर्वेश लौकिक आनंदा जन्य आनंदा एक न ज्यादा छपा है न्या और अंदा के बीच में जो न है न, वो ज्यादा है हाँ जन्यनंदा इतना ही होना चाहिए हाँ ठीक है वो तो ठीक हाँ हाँ ठीक ठीक तो जन्य आनंदा नाम परमा परमाकाष्ठा श्रीयते तो जन्य आनंदों की पराकाष्ठा ये हिरण्यगर्भ आनंद है इसलिए उसे कामश्याप्तिम शब्द से कहा जा रहा है और जगत प्रतिष्ठाम इसका अर्थ कर रहे हैं पहले जगत शब्द का अर्थ करते हैं साध्यात्म साधिभूत साध्यात्म अधिभूत अधिदयवादेह अध्यात्म अधिभूत अधिदेवादि विभागों में विभक्त जो जगत है उस जगत की प्रतिष्ठा कौन है हिरण्यगर्भ? और प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कर रहे हैं आश्रयम प्रतिष्ठा आश्रयम वो कौन हिरण्यगर्भ? क्यों तो कहते हैं सर्वात्मकत्वात्थ हिरण्य गर्भ सर्वात्मक है समष्टि रूप है ना और इस पक्ष में क्रतो के पास में फलम पद का अध्यार करना भष्कर भगवान अध्यय करते हैं क्रतो क्रतोह फलम क्रतोह फलम यानि क्रतु का यानी कर्म का जो फल है वो कौन है तो कहते हैं हिरण्यगर्भम पदम तो हिरण्यगर्भ पद है क्रतु का फल और अनंतम मूल में अनंत्यम है होना चाहिए अनंत्यम स्वार्थ में क्षय हुआ है इसलिए आदिवृद्धि का अभाव छादस है आदिवृद्धि यानी अनंत्यम में जो आदि वर्ण है आकार उसको जो दीर्घ दिख रहा है होना चाहिए वो नहीं हुआ वो छांदस है लेकिन लोक में तो अनंत्यम इसलिए भाष्कर भगवान ने मूलस्थ अनंत्यम पद का अर्थ कर दिया अनंतम और अनंत्यम शब्द का अर्थ है अनंत कैसे तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि स्वार्थे सई वृद्धि अभाव छांद अनंत शब्द से स्वार्थ में क्षय प्रत्यय हो करके अनंत ऐसा बनना चाहिए था वह आदि वृद्धि जो है उसका अभाव छांदस है यानी वेद में नहीं हुआ होना चाहिए था इसलिए भाष्य में भाषकर भगवान ने अनंत ऐसा किया तो यहाँ अनंत है का मतलब जब तक संसार है तब तक नष्ट न होने वाला लंबे अवधि तक रहने वाला अभयस्य से पारम का अर्थ करते हैं पराम काम निष्ठाम परमावधि हिरण्य तो गर्भ संसार में स्वतंत्र होने कारण अधिपति होने के कारण संसार के अधिपति को किससे भय होगा हिरण्य गर्भ से तो उनके अधीन बाकी को भय हो सकता है क्योंकि पराधीन है हिरण्यगर्भ गर्भ ऐसे संसार में किसी के अधीन नहीं है इसलिए अभयस्य से पारम है सांसारिक भय उनको नहीं है स्तोम एने स्तुत्यम और महत का अर्थ करते हैं महत यानी अणिमादी अनिमादि या ऐश्वर्यादि अनेक गुण सं युक्तम। तो अणिमादि ऐश्वर्यादिप अनेक गुणों से युक्त ये हिरण्य गर्भपद है और स्तोमच तत्मह महच निरतिशय स्तोम महत् तो संसार में उनसे बड़ा कोई स्तुत्य और ऐश्वर्यशाली नहीं है सं, संसार में सबसे अधिक ऐश्वर्य तथा तो स्तुत्य यदि कोई है तो हिरण्यगर्भ है इसलिए स्तोम महत यानी एक पद है भाष्यकार भगवान की दृष्टि में स्तोम महत मूल में तो स्तोमम महत उरुगायम ऐसे स्तोमम अलग पद छपा है लेकिन इसलिए तो भाष्कर भगवान ने कर्मधारय समास का विग्रह भी किया स्तोम च इति स्तोम महत ऐसा तो मूल में फिर भाषा अनुसार स्तोम में अनुस्वार नहीं होना चाहिए महत, स्टोमा महत। उरुगायम प्रतिष्ठाम ऐसा तब तो ये स्तोम महत एक पद हो जाएगा नहीं तो अलग अलग दो पद हैं है विशेषण समास हुआ या नहीं समास हुआ है विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से तो उरुगायम पद का अर्थ करते हैं विस्तीर्ण गति प्रतिष्ठा यानी आत्मनो अनुत्तमा अभी दृष्ट यानी संसार में सर्वोत्कृष्ट संसार में इससे उत्कृष्ट स्थिति दूसरी नहीं मानी जाती अनुत्तमाम का अर्थ है जिससे उत्तम दूसरी स्थिति नहीं है संसार में वो है अनुत्तम स्थिति वो कौन है हिरण्यगर्भ पद और वह यदि आत्मज्ञान के बदले में बिना साधन के ही यमराज्य से मैं मांगू तो यमराज जी सत्य संकल्प होने से दे सकते हैं ये निश्चय होने पर भी देख करके भी लेकिन उस हिरण्यगर्भ में ये सारी विशेषताएं होने पर भी अनित्यतादि दोष है अरुण अनित्यतादि दोषों को देख करके नचिकेता ने संसार में जो अनुत्तम गति है उसको भी त्याग दिया इसलिए नचिकेता का विवेक स्तुत्य है <coughs> तो अनुत्तम अपि दृष्टवा धृत्या धृत्याण तो धैर्य क्या है तो कहते हैं तत्रापि दोष भावना तनताब्धम तेन अनाकर्षण प्रयोजक चित्तबल तो ये हैं भावना अवष्टम तो तथा यानि संसार में जो सर्वोत्कृष्ट गति है उस सर्वोत्कृष्ट गति में भी यानी हिरण्यगर्भ भाव में भी अनित्यत्वादि दोष की भावना विषय को जो आ, ये हैं, ये भावना ओ, हो गई है और उससे फिर ये हिरण्यगर्भ पद भी जिसकी ये भावना होती है हिरण्यगर्भ में भी अनित्यदाति दोष हैं ये हिरण्य गर्भगत दोष जिसके भावना के विषय बन गए चिंतन के विषय बन गए हैं वह हिरण्यगर्भ में भी दोष देख रहा है तो हिरण्यगर्भ पद भी उसके चित्त को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा चित्त का स्वभाव है जब तक उन वस्तुओं के प्रति दोष बुद्धि नहीं होती तभी तक आकर्षित होता है चित्त को वे वस्तुएं अपने ओर आकृष्ट करती है आकर्षित करती है जो जिनमें शोभन बुद्धि होती है सुंदर प्रतीत होती है जो और जिनमें दोष दृष्टि होती है तो दोष दृष्टा के चित्त को फिर वो आकर्षित नहीं कर पाती है तो वो वो विद्या से प्राप्त होता है तो, प्राप्त तो ये ये धैर्य है नहीं ये तो धैर्य है वो विवेक से प्राप्त हो हुआ बस यानी वैराग्यवान को होता है ये वीर्य सामर्थ्य और विद्या से प्राप्त जो सामर्थ्य हैं वो है फिर अविद्या से पुनः अभिभूत ना होने का सामर्थ्य और ये है वैराग्य से प्राप्त सामर्थ्य तो तेनाली आनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम तो दोषचिंतन होने के कारण हिरण्यगर्भ पद में भी दोषचिंतन के कारण हिरण्यगर्भ पद को वह समर्थ चित्त अपना प्राप्तव्य नहीं समझ रहा है हाँ लुभा नहीं पा रहा है उस चित्त को जिस चित्त को लुभा नहीं पा रहा है ऐसे चित्त में जो एक सामर्थ्य विशेष है उसके प्रति लुब्ध न होने का वो धैर्य कहलाता है वो चित्तगत सामर्थ्य ये कह रहे हैं कि कृत्यन अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम तो सार की लोगों को सुंदर प्रतीत होने वाली वस्तुओं वो भी वस्तुओं के प्रति भी चित्त आकर्षित न हो जिस सामर्थ्य के कारण वह सामर्थ्य है धैर्य और उस धैर्य से धीर यानी धीमानस सन नचिकेतो अत्यस्राक्षी परम एव आकांक्षन तो कहावि तो अज्ञानी है नचिकेता साक्षात्कार तो हुआ नहीं तो अज्ञानी के चित्त में कोई ना कोई आकांक्षा तो जरूर रहती ही है <coughs> तो संसार में सर्वोत्कृष्ट पद की भी पद का भी त्याग कर रहा है वह उसकी भी आकांक्षा नहीं तो क्या आकांक्षा है फिर तो कहा संसार में देखा जाता है अधिक की इच्छा से कम को व्यक्ति छोड़ देता है अधिक लाभ की इच्छा से कम लाभ को की इच्छा छूट जाती है ऐसे ही निरतिशय आनंद हिरण्यगर्भ का आनंद भी जिसमें समाविष्ट है वह है परम यानि परम पुरुषार्थ मोक्ष ब्रह्मानंद और उस परम एव आकांक्षन यानि मुमुक्षुसन मोक्ष चाहता हुआ और ये संप्रत्यय हेतु हेतुअर्थ में मोक्ष की इच्छा होने के कारण संसार अंत जितने भी विषय सुख हैं उनको तुमने त्याग दिया इसके लिए संसार की आ, सं, संसार की आ, इच्छा इसलिए नहीं कर रहे हो उन्हें उसे छोड़ रहे हो कि उसे तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तुम मुमुक्ष हो उस दृष्टि से कहा कि परम एव आकांक्षण मोक्ष की ही परम पुरुषार्थ की ही इच्छा करते हुए तुमने इस सब संसार में सर्वोत्कृष्ट गति हिरण्यगर्भ पथ को भी त्याग दिया अति सृष्टवी सर्व एत संसार भोग जातम अहो बत अनुत्तम। गुणों सी तो सर्वोत्कृष्ट गुण वाले हो तुम अब बारहवें मंत्र के भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए बारह और तेरहवा मंत्र दोनों का एक साथ अवतरण है टीका में त्वया देह येहव्यतिरक्त आत्मा पृष्ठ तस्वस्व संसार निवर्तक परमानंदर्मच् नात परम श्रेयसाधनमस्त वस्तुन प्रशंसा च प्रष्टारशंसती याच इदीना तो ये व्यतिरिक्त आत्मा पृष्ठ ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि वाक्य से तुमने जिस देहातिरिक्त आत्मा के विषय में प्रश्न किया परमार्थ स्वरूप ज्ञानम् तो तत्म देहा देहातिरिक्त आत्मन परमार्थ स्वरूप ज्ञानम उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान संसार निवर्तकम् संसार का निवर्तक है समूल निवर्तक है और यह बारहवें मंत्र का अवतरण हुआ बारहवें मंत्र में ही कहा जाएगा मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाती यानी आत्मज्ञान से शोक की हर्ष शोक की निवृत्ति हर्ष शोक है सांसारिक सुख दुख उसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से हुई ये बताया जा रहा है मत्वा में अक्त्वा प्रत्यय मन धातु का अर्थभूत जो आत्मज्ञान है उसमें हर्ष शोक निवृत्ति हेतुत्व बताने वाला कारण अब तो बताने वाला है मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाती में मत्वा शब्द से लेना है आत्मान ज्ञाप ऐसा ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करके शोक मोह की निवृत्ति होती है शोक मोह हर्ष शोक ही संसार है और इस हर्ष शोक की निवृत्ति सुख दुख की निवृत्ति यानी भाव की निवृत्ति भोक्तृभाव ये उपलक्षण है कर्त्री भाव का भी तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व यही बंधन है इसकी समूल निवृत्ति का साधन है आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताने वाले शब्द हैं पूर्वार्ध में तन दुर्धर्षम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहा हितम गौहरेष्टम पुराणम इत्यादि इन पदों से लक्षित जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है और उस यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार की निवृत्ति होती है यही टीकाकार ने इस बारहवें मंत्र के अर्थ को इस वाक्य में अवतरण में लिखा कि यश्च त्वया देहातिरिक्त आत्मा तस्व परमार्थ स्वरूप ज्ञानम संसार निवर्तकम् संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका निवर्तक आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान है केवल संसार की निवृत्ति मात्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता इसलिए परमानंद की प्राप्ति ये भी तो होना चाहिए ना तो तेरहवे मंत्र में बताया जा रहा है आत्मज्ञ को आ, समोदते मोदनियम ही लब्ध्वा इत्यादि में समोदते मोदनियम ही लब्ध्वा इसमें मोदन है निरतिशय आनंद की आनंद की अनुभूति वो करता है तो निरतिशय आनंद की प्राप्ति ये भी आत्मज्ञान का फल बताया जा रहा है तेरहवे मंत्र में उसका अवतरण है कि परमानंद प्राप्ति साधनम धर्म्य पूर्व वाक्य से लाना तस्व परमार्थ स्वरूप ज्ञानम यानी आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान ही परमानंद प्राप्ति का साधन है और धर्म भी है धर्मे का मतलब धर्मांत अनपेतम धर्म्यम ऐसी उत्पत्ति धर्म शब्द की करते हैं तो धर्मे शब्द का अर्थ निकलता है धर्मयुक्त परम धर्म स्वरूप परम धर्म है आत्मज्ञान इसलिए कि सामान्य धर्म का तो फल है संसार तपाती सुख सुख का असाधारण कारण माना जाता है धर्म को धर्म का लक्षण ही है सुख असाधारण कारणम धर्म जो सुख का असाधारण कारण है उसे धर्म कहते हैं और सांसारिक अनित्य सुख का असाधारण कारण वो है अनुष्ठेय धर्म कर्म और ज्ञान को भी धर्म कहा जाता है वो ज्ञान है निवृत्ति लक्षण धर्म प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म और वो ज्ञान रूपी धर्म को कहा जा रहा है यहां पर धर्म शब्द से ये आत्मज्ञान परम धर्म स्वरूप है क्योंकि सारे सुख का जिसमें अंतर्भाव है ऐसा निरतिशय सुख आत्मज्ञान का फल है और सुख ये फल धर्म का माना जाता है उस दृष्टि से आत्मज्ञान को परम धर्म स्वरूप कहा जा रहा है तो धर्मच नातः परम श्रेय साधन अस्ति अतः यानी अस्मात्मज्ञात परम यानी अन्य श्रेय साधन नास्ती कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है वस्तुन प्रशंसा प्रष्टारम प्रशंस तो पृष्ठ जो वस्तु है आत्मज्ञान उसकी प्रशंसा से जो प्रष्टा है आत्मजिज्ञासु नचिकेता उसकी स्तुति कर रहे हैं यम राजी दो मंत्रों में तन दुर्दर्शम गुढ़मन अनुप्रविष्टम और ये, ये तत्वा संपरिगृह मर्त्य इत्यादि तेरहवें मंत्र से इनकी चर्चा हम लोग करेंगे परसों कल सुबह का स्वाध्याय इसलिए नहीं हो पाएगा कि गंगा दशरा है गंगा दशहरे में गंगा जी का अभिषेक वगैरह करना है गंगा लहरी का पाठ करना है